रागों की रंग राग गीत के संग कार्यक्रम सुनने वाले सभी संगीत प्रेमियों को संग्याकर नमस्कार। रेडियो प्लेबैक इंडिया पर रागों की रंग राग गीत के संग की आज की कड़ी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक और मनमोहक राग गीत। श्विंकला के पिछले दो अंकों में हमने जो गीत शामिल किए थे, उनमें रागों के क्रम प्रहर के क्रमानुसार थे, परंतु आज के रागमाला गीत में रागों का क्रम बदलते मौसम के अनुसार है। इस गीत में ग्रीष्म मृतुका राग गौड़ सारंग, वर्षा मृतुका राग गौड़ मल्लहार, पतझड़ का राग जोगिया और बसंत मृतुक रागमाला का ये गीत हमने 1953 में प्रदर्शित फिल्म हमदर्द से लिया है। रागमाला संगीत का वो प्रकार होता है जिसमें किसी गीत में एक से अधिक रागों का प्रयोग हो और सभी राग स्वतंत्र रूप से रचना में उपस्थित हों। रागमाला गीतों में रागों का संयोजन प्रायः प्रहर के क्रम में, प्रितु के क्रम में अथवा ठाट के क्रम आज के अंक में प्रस्तुत किया जाने वाला गीत 1935 में प्रदर्शित फिल्म हमदर्द से लिया गया है और ऋतु के रागों के क्रम में है। गीत में चार अंतर हैं, जिन्हें संगीतकार अनिल विश्वास ने चार अलग-अलग रागों में निबद्ध किया था। इस फिल्म और इसके गीतों के बारे में फिल्म संगीत के प्रख्यात शोधकर्त अन्य सब के फिल्म हमदर्द तो शास्त्रीय संगीत आधारित कंपोजिशन के लिए हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में अमर हो चुकी है। स्वयं अनिल विश्वास की प्रोडक्शन, जिसकी निर्मात्री आशा विश्वास थी, उनके बैनर तले बनी इस फिल्म में ऋतुआए, ऋतुजाए, सखीरी एक बेहतरीन राग माला थी, जि� फिल्म संगीत में कम ही मिलते हैं संगीतकार अनिल विश्वास ने इस रागमाला गीत के लिए मन्नाडे और लता मंगेशकर को चुना था अनिल विश्वास मन्नाडे की प्रतिभा से बहुत अच्छी तरह परिचित थे उन्होंने इस गीत के चार अंतरे चार अलग-अलग रागों के ख्याल में संगीतबद्ध किए थे उन दिनों यह चलन था कि फिल्मों में गीत कवायज जाते थे, परंतु अनिल विश्वास ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पुरुष स्वर के लिए मन्नादे और नारी स्वर के लिए लता मंगेशकर पर भरोसा किया और फिल्म संगीत जगत का यह कालजी गीत तैयार हुआ। एक बार अनिल विश्वास ने इस गीत की रचना प्रक्रिया के बारे में अपने एक साक्षात्कार मे� मगर हमदर्द की ko गीत को रिकॉर्ड करने से पहले मन्ना डे और लता लगातार 15 दिनों तक इस ko का रिहर्सल किया था एक अन्य साक्षात्कार में मन्ना डे ने बताया था इस को रिकॉर्ड करने में 6-7 घंटे का समय लगा था हम सब बुरी तरह से थक गए थे लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद गाना सुनकर अनिल खुशी के मारे सचमुच नाचने लगी उन्हें नाश्ते देखकर लगा कि वो हमारी मेहनत से संतुष्ट थे। फिल्म हमदर्द के इस गीत के प्रसंग में अभिनेता शेखर एक अंध गायक की भूमिका में है जो नायिका निम्मी को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। गीत के पहले भाग के बोल हैं रितु आए रितु जाए सखीरी मन के मीत ना आए।, रितु आए रितु जाए के गीत के इस अंतरे में ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी के परिवेश चित्रित है और ऐसे परिवेश के चित्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राग गौड़ सारंग ही है। अनिल विश्वास ने गीत का दूसरा अंतरा राग गौड़ मल्हार में निबद्ध किया था। जिसके बोल हैं बरखा रितुबेरी हमारी बरखा रितुबेरी हमारी बरखा प्रचंड गर्मी के बाद जब वर्षा की बूंदें भूमि की तपिश को शांत करने का प्रयत्न करती हैं तब विरही मन और भी व्याकुल हो जाता है। गीत के इस भाग के शब्द भी परिवेश के अनुकूल रचे गए हैं। सुविधा की दृष्टि से ग दो भागों में हमने बांट दिया है लीजिए गीत के प्रथम दो अंतरे सुनिए alle tuo Yeah. <laughs> sabhi <Sessi> kharid tu bani tu I am the one who will फिल्म हमदरत की इस रागमाला गीत के तीसरे अंतरे में पतुझड़ के परिवेश में नायिका के विरह भाव का चित्रण है। इस अंतरे को संगीतकार अनिल विश्वास ने राग जोगिया में बांधा है। गीत का चौथा और अंतिम मंत्रा बिल्ला स्पून परिवेश का चित्रण करता है, इसे राग पहाड़ के स्वर दिए गए हैं, जिसके बोले � गीत के चारों अंत्रों को मन्नन और लता मंगेशकर ने रागा नकुल स्वरों की शुद्धता बनाए रखते हुए इस अनूठे गीत को भावपूर्ण ढंग से तीन ताल में गाया है गीतकार प्रेम धवन हैं इस गीत को ऐतिहासिक बनाने में वाद्य संगीत के श्रेष्ठतम कलाकारों का योगदान भी रहा गीत में सुप्रसिद्ध बांसुरी पंडित रामनारायण ने संगति की थी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने के बाद जाने-माने सितारवादा वादक विलायत खान ने टिप्पणी की थी फिल्म संगीत जगत में आज एक श्रेष्ठतम गीत रिकॉर्ड हुआ है स्वयं मन्ना डे भी इस गीत को अपने श्रेष्ठ गीतों की श्रेणी में शीर्ष पर मानते हैं आइए प्रेम धवन के लिखे अनिल विश्वास द्वारा संगीत बद किये और मननडे और लतामंगेशकर के स्वरों में हमदर्द फिल्म के इस रागमाला गीत का तीसरा और चौथा अंतरा क्रमशह राग जोगिया और पहार में सुनते हैं बिन सुना दी जैसा जीवन मेरा बिन सुना बे मन बिन तन जू जल बिन नदिया मैं तू बिन समनिया मन बिन तन ज्यों आढो की तो है न अंधेरी आढो की तो है न अंधेरी पद है मेरा दिन भी I da pa, na pa sa da pa Basant bahadri, aimadurit basant I know that it कैसा लगा आपको हमारा आज का रागमाला गीत हमें जरूर बताइएगा और अब दीजिए आज के इस क्रम से हमको इजाजत नमस्कार रागों के रंग रागमाला गीत के संग